महाभारत ध्रोण पर्व महाभारतद्रोणप्रिष्ठीतमोध्याय राजा ययाति का उपाख्यान नारजुवाच यतिमृत सिंजय शुश्रम राजसूयसतरिष्वा सुस्वेध स पुंडरीक सहसत्रेण वाजपि सताम अतिरात्रेण चातुर्मास्य कामत अग्निष्टोम सेवधराज्य दक्षिण नारद जी कहते हैं संजय नवंदन राजा जिया की भी मृत्यु हुई थी यह मैंने सुना है राजा ने सौ राजू सौअश एक हजार पुंडरीक याग सवाजपेय so, यज्ञ एक सहस्र अतिरात्र तथा तो अपने इच्छा के अनुसार चातुर्मास्य और अग्निष्टोम आदि नाना प्रकार के प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान किया अब्राह्मणा जदवित्तम पृथिव्यामस्त किंचन तत्सव परिसंख्याय तथो ब्राह्मण सात्कोत् इस पृथ्वी पर ब्राह्मण द्रोहियों के पास जो कुछ धन था वह सब उनसे छीनकर उन्होंने ब्राह्मणों के अधीन कर दिया सरस्वती नाम तथा समुद्रा दुदुहुर्णुषा नदियों में परम पवित्र सरस्वती नदी समुद्रों पर्वतों तथा अन्य सरिताओं ने यज्ञ में लगे हुए परम पुण्यात्मा राजा राजा यहाँति को घी और दूध प्रदान किए व्यूढ़ु कृत्सहायता चतुर्धा भज सर्वाम चतुर्भ्य पृथ्वी मीमा नाना विधेष्ट प्रजा मुत्द्यचोत्तमा देवान्या चौसन साम धर्मेष्ठायां धर्मत देव्यु सर्वहारा मरोपम आत्मन कामचारेण्वीय इव वासव देवासु संग्राम छिड़ जाने पर उन्होंने देवताओं की सहायता करके नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा परमात्मा का जजन किया और इस सारी पृथ्वी को चार भागों में विभक्त करके उसे ऋत्विज अध्यो होता तथा उद्गाता इन चार प्रकार के ब्राह्मणों को बांट दिया फिर शुक्र कन्या देवयानी और दानवराज की पुत्री शर्मिषा के गर्भ से धर्मतः उत्तम संतान उत्पन्न करके वे देवोपम धरीश दूसरे इंद्र की भांति समस्त देव देवकाननों में अपने इच्छा के अनुसार विहार करते रहे यदा ग्षातिम काम सर्वेद वेद तथो गाथा घीवा सदार प्राप जब भोगों के उपभोग से उन्हें शांति नहीं मिली तब संपूर्ण वेदों के ज्ञाता राजा याति निम्नांकित गाथा का गान करके अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए यृथव्यांरण्यम पशवा स्त्रियलब्वा समंजयीत वह गाथा इस प्रकार है इस पृथ्वी पर जितने भी धन जौ सुवर्ण पशु और स्त्री आदि भोग्य पदार्थ हैं वे सब एक मनुष्य को भी संतोष कराने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ऐसा समझकर मन को शांत करना चाहिए एवं काम आन परित्य पुरुम राज्य प्रतिष्ठाप्य प्रयातो वन इस प्रकार ऐश्वर्यशाली राजा ययाति ने धैर्य का आश्रय ले कामनाओं का परित्याग करके अपने पुत्र पुरो को राज्य सिंहासन पर बिठाकर वन को प्रस्थान किया स चेन्म आर सिंजय चतुर्भद्र तरस्तया पुत्रात्ण्य तरस् महापुत्रमुत्य था यज्वा नाक्षिण्यम अभिस्वेत्युदात स्वेच्च विधर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य इन चारों कल्याणकारी गुणों में तुमसे बहुत बड़े चढ़े थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे जब वे भी जीवित न रह सके तब औरों की तो बात ही क्या है अतः तुम अपने उस पुत्र के लिए शोक न करो जिसने न तो यज्ञ किया था और न दक्षिणा ही दी थी ऐसा नारद जी ने कहा इतें श्री महाभारते द्रोण परवड़ ही अभिमन्युवध परवड़ षोडश राजकीय त्रिष्ठितमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राजकीयोपाख्यान विषय तिरसठवा अध्याय पूरा हुआ